गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन जीव या जीवात्मा की धारणा अब सूक्ष्म शरीर को ही बोलचाल की भाषा में मन या अंतकरण कह कर देते हैं इसे लिंग शरीर के नाम से भी पुकारते हैं हम पहले कह ही चुके हैं कि स्थूल शरीर स्थूल जड़ है वह आत्मज्योति को प्रतिफलित नहीं कर पाता सूक्ष्म शरीर या मन सूक्ष्म जड़ है उसमें आत्मचेतन्य को प्रतिफलित करने की क्षमता होती है आत्मा सर्वव्यापी और विभू होने के कारण शरीर में प्रोत रूप से विद्यमान है शरीर के मरने के बाद जो आवागमन की क्रिया होती है वह आत्मा में नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर में होती है जैसे एक घड़े को उठाकर हम दूसरे स्थान में ले जाएं, तो इससे उस घड़े के भीतर का आकाश नहीं चलता पर घड़े के चलने के कारण उस घटा पर भी चलने का व्यवहार हो जाता है उसी प्रकार स्थूल शरीर के नाश के बाद सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ दूसरी देह में आना जाना करता है आत्मा नहीं पर चूंकि आत्मा उसमें व्यापक रूप से स्थित है इसलिए उस पर भी सूक्ष्म शरीर की क्रिया का व्यवहार कर दिया जाता है वस्तुता आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती सूक्ष्म शरीर आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है और इसलिए वह आत्मा के समान ही चेतन मालूम पड़ता है यह हम पहले कह चुके हैं जब हम आत्मा को सूक्ष्म शरीर की उपाधि से युक्त करते हैं तो उसे जीव या जीवात्मा कहकर पुकारते हैं वास्तव में कर्तापन और भोगतापन सूक्ष्म शरीर में होता है और चूंकि अज्ञान दशा में यह सूक्ष्म शरीर आत्मा से संबद्ध मान लिया जाता है इसलिए जीवात्मा ही कर्ता और भोक्ता उपाधियों से युक्त होता है पाप पुण्य इसी जीवात्मा को लगते हैं कर्मों के संस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में आकर लगते हैं एक स्थूल शरीर के नष्ट होने पर यह सूक्ष्म शरीर अपने भोग के लिए अपने संस्कारों के अनुसार एक नए स्थूल शरीर की रचना करता है जिसे हम पुनर्जन्म की प्रक्रिया कहते हैं चेतन और अचेतन हमने देखा कि आत्मा सर्वव्यापी और विभु है प्राणवत्ता और चैतन्य आत्मा का धर्म है जैसे अग्नि का धर्म है ताप वैसे ही आत्मा का धर्म है चैतन्य प्राणवत्ता पर आत्मा का यह धर्म अंतःकरण के माध्यम से ही प्रकट होता है जैसे विद्युत का एक धर्म है प्रकाश पर यह धर्म तभी प्रकट होता है जब उसे लट्टू बल्ब आदि का माध्यम प्राप्त होता है जहाँ भी और जिसमें भी अंतकरण होगा या अत्यंत सरल शब्दों में कहें मनोयंत्र होगा वहीं यह चैतन्य प्रकट होगा प्राणवत्ता प्रकट होगी अंतकरण को सहज सामान्य रूप से समझने के लिए मन शब्द का उपयोग किया जा सकता है जहाँ भी और जिसमें भी इस मनोयंत्र की क्रिया होती है वहाँ और उसमें आत्मा के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के कारण हम उसे जीवित या प्राणयुक्त या चेतन कहकर पुकारते हैं और जहाँ मन की क्रिया नहीं है उसमें आत्मा का चैतन्य भी प्रकट नहीं होता इसलिए उसे हम निर्जीव या प्राणहीन या जड़ कहकर संबोधित करते हैं हम मिट्टी के ढेले या पत्थर के टुकड़े को निर्जीव या जड़ कहते हैं क्यों इसलिए कि उसमें मन की क्रिया को प्रकट करने का साधन नहीं अतः उसमें चैतन्य आवृत है या ढका हुआ है पाषाण में मनो का स्पंदन नहीं होता अंतकरण की स्फूर्णा नहीं होती इसलिए उसमें आत्म आत्मचैतन्य का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता और इसीलिए उसमें चेतना नहीं प्रकट हो पाती वनस्पति में यह मन या अंतकरण कुछ मात्रा में प्रकट है अतः वह प्राण की क्रिया दिखाई देती है प्राणियों में यह मन अधिक स्पंदनशील है और मनुष्य में आकर तो इस मनो का परिपूर्ण विकास ही साधित होता है यह अंतकरण मानव में इतना विकसित हो जाता है कि एक दिन वह आत्मा की परिपूर्ण चैतन्य ज्योति को प्रतिबिंबित कर देता है जैसा कि हम ऊपर कही चुके हैं